नमस्कार कैसे हैं आप आप सुन रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों को जो उन्होंने उद्धव जी को दिए और इन उपदेशों को हम उद्धव गीता भी कहते हैं बहुत ही विस्तृत उपदेश हैं ये और बहुत ही प्रासंगिक हैं रेलेवेंट हैं देखिए भगवान श्री से उद्धव ने पूछा था कि जो मुक्त हैं, उनकी गतिविधियाँ, उनका उठना बैठना कैसा होता है? तो भगवान ने कहा कि भाई ये बद्ध और मुक्त, ये तो वस्तुतः कोई चीज ही नहीं होती है। जीव जब अपनी गलत पहचान कर लेता है, तो वो सांसारिक में बंद जाता है, वो सांसारिक बंधनों में एकदम जकड़ जाता है, और जब वो अपन किसी को ज्ञान उपलब्ध हो जाता है, तो उसकी बद्धता समाप्त हो जाती है। तो भगवान आज तीसरे श्लोक में कह रहे हैं श्रीमद् भागवतम के ग्यारहवीं स्कंध के ग्यारहवीं अध्याय के, विद्या विद्ये ममतनु विद्ध युद्धव नाम मोक्ष बंधकरी आदि मायाया मेविनिर्मिते। अर्थात् हे युद्धव ज्ञान यानी विद्या और अज्ञान यानी अविद्या दोनों ही माया की उपज होने के कारण मेरी शक्ति के विस्तार हैं। ये दोनों अनाधि हैं और देहधारी जीवों में शाश्वत मोक्ष और बंधन प्रदान करने वाले हैं। देखें, पहले तो हमें ये समझना होगा कि जो जीव है, वो यहाँ पर इस भव सागर में इतने दुख क्यों झेलता है? वो झेलता ही इसीलिए है क्योंकि वो अविद्या से ग्रस्त रहता है। उसे ये समझ ही नहीं आती है कि मैं भगवान का शाश्वत अंश हूँ और इस देह में कैद हूँ। ये शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर में मैं हूँ। ये जो difference है ना, जहाँ से हमारी पूरी ज़िंदगी शुरू होती है और पूरी जिंदगी प्रभावित होती है उस डिफरेंस उस अंतर को वो नहीं समझ पाता है तो जो अविद्या के शिकार लोग हैं वो पांच क्लेशों से युक्त रहते हैं है ना पहले तो वो अनित्य वस्तु में नित्य बुद्धि करते हैं सोचते हैं कि ये जो मैं हूं अर्थात मेरा शरीर ये नित्य है है ना और यह जो मेरा परिवार है यह भी सदा मेरे साथ रहेगा मेरे बच्चे मेरी पत्नी मेरे पति ये सब हमेशा की वस्तुएं हैं मेरे लिए और जो अशुद्धता है उसमें शुद्धता की बुद्धि करता है दुख को सोचता है सुख है ध्यान से सोचिए दुख को सोचता है सुख है और अनात्म को आत्मज्ञान समझता है यानी कि देह स्त्री घर बच्चे विषय वैभव पैसा खेत पशु और कारखाने इन सब को वो नित्य समझता है कि ये सब रहेंगे ही और जो घृणित वस्तु है उसमें उसकी भोग्य बुद्धि होती है कि ये बड़ा सुंदर है जैसे कि रक्त मांस पीप अस्थि, हड्डियाँ, मलमूत्र से युक्त जो देह है उसमें वो सुंदरता की भावना करता है और उसके पीछे पीछे डोलता है कि ये बहुत सुंदर है ये तो जो है मिस्टर वर्ल्ड या मिसेज वर्ल्ड और पता नहीं क्या क्या है बड़े टाइटल्स दे दिए जाते हैं तो मगर ये तो भयंकर अशुद्ध युक्त शरीर है अशुद्ध शरीर है। उसमें भोग की बुद्धि मगर उत्पन्न हो जाती है ये अविद्या का कार्य है यही तो माया है माया ऐसा प्रहार करती है जीव पर कि जीव भूल जाता है सोच भी नहीं सकता है कि ये घृणित शरीर है उसमें वो भोग की बुद्धि ले आता है और ये जो विषय सुख है जिसको वो सोचता है कि सुख है उसका परिणाम बड़ा भयंकर होता है, जन्म मरण और नरक आदि दुख से भूगने पड़ते हैं। तो इसलिए जो विषय सुख हैं, वस्तुतः है ये भयंकर दुख ही हैं। लेकिन इन दुख में उसकी सुख बुद्धि होती है, और जो देहिक व्यक्ति हैं, यानी देह के संबंधी हैं, और जो देह है, उसमें उनकी आत्म ब फिर शुरू हो जाता है मैं और मेरा अहंकार मोह यानी कि असमिता मैं मेरा ये अहंकार शुरू हो जाता है और इसी के चपेट में पूरा जमाना है इसी के कारण युद्ध होते हैं मैं और मेरा के कारण इसी के कारण इंसान जो है अपने को भूला रहता है मैं और मेरा उसकी गलत पहचान मैं और मेरा तो भगवान ने द कहूं और आप मेरे हैं लेकिन ये जो मैं और मेरा है इसको हमने दुनियावी चीजों में लगा दिया दुनियावी विरिष्टों में लगा दिया और हमेशा सुख प्राप्ति और दुख से छूटने के उपाय हम सोचते रहते हैं इसी को कहते हैं राग अगर कोई चीज हमें मिल जाए तो हम और अधिक पाना चाहते हैं राग ये हमें फंसा द लेकिन देखिए बद्ध क्यों हो रहे हैं गलत पहचान के कारण किसी से द्वेष करते हैं किसी ने हमें दुख दिया हमारे भोग के आड़े आया बीच में आ गया बाधा दे दी तो द्वेष हो जाता है।, है और अपनी देह में आ सकती और मरने से डर वो तो हर एक व्यक्ति को लगता है देह में आ और मरने का डर इसको कहते हैं अभ ये जो अभिनिवेश है, ये अविद्या से पैदा होता है। भगवान कह रहे हैं, ये जो अविद्या है ना, ये मेरी माया का कार्य है। हुँ? और जितने पाप हैं, चाहे वो प्रारब्ध के रूप में हो, जो हम भोग रहे हैं, चाहे अब है, जितने कर्म हमने किए, वो सब इकट्ठे हो रखे हैं, और जो फली हो गए, व लेकिन कुछ और हैं जो रूढ़ हैं, यानि अभी फल बनने ही वाले हैं और कुछ हैं बीज रूप में। ये सब पाप भी क्लेशों के अंतर्गत हैं। तो ये सब सूक्ष्म पाप हों, चाहे स्थूल पाप हों, चाहे वासनामय पाप हों, ये सब फिर से हमें देह में आवागमन कराते हैं। हम विभिन्न प्रकार के देहों को भोगते रहते है कि हम कष्ट पा रहे हैं तो भगवान कहते हैं कि देखो जो भगवान को भुला दे वही है अविद्या जो भगवान के निकट नहीं आने दे वही है अविद्या इस परिभाषा के अनुसार हमें देख लेना चाहिए कि क्या इस समय हम अविद्याग्रस्त हैं या विद्याग्रस्त हैं और विद्या शक्ति जीवों को भगवान की लीलाओं में लगाती है, भगवान को भूलने नहीं देती, वो भगवान को प्राप्त कर लेता है इस विद्या शक्ति के बल पर। तो ये जो विद्या शक्ति है वो भगवान की कृपा है, हालांकि माया भी कृपा है क्योंकि माया जो है जीव को सजा देती है और जब जीव कष्ट पाता है तो � देखिए हमारे जो आचारे हैं ना, वो बहुत सुंदर बात कहते हैं, अपने मन को समझाते हैं, और ये मन भालो नहीं लागे ये संसार, जन्म मरण जरा, जे संसारे आचे भरा, ताहे कीबा आचे बोलो सार, यानी हे मन, ये संसार अच्छा नहीं है, जहां जन्म मरण बुढ़ापा भरा हुआ है। बोलो वहां सार क्या है वहां पाने के लिए क्या है धन जन परिवार केहु नहीं आपनार काले मित्र अकाले अपर है ना ये जो धन जन परिवार जिसका गर्व हम करते हैं क्या ये हमारे हैं समय पर मित्र हो जाते हैं और समय जब विपरीत होता है तो ये हमें छोड़ देते हैं जहां आ बारे चाही तहां नहीं जो रखना चाहते हो, वो रहेगा नहीं, क्योंकि ये सब अनित्य है, नश्वर है। आयु अति अल्प दिन, क्रमेता हाय खीन, शमनेर निकट दर्शन। आयु जो है बहुत ही कम है, कम दिन रह गए हैं, और धीरे-धीरे शरीर जा रहा है, बहुत जल्दी ही यमदूत अपना दर्शन देंगे। रोग शोक अनिबार चित्त करे छार खार बांधा वियोग दुर्घटन देखिए संसार के दुखों के बारे में बता रहे हैं हमारे आचारे कि शरीर अच्छा मिल गया तो खुश मत हो एक दिन ये रोगी भी हो जाएगा रोग आएंगे ही शरीर और रोग साथ साथ चलते हैं रोग होंगे फिर शोक होगा दुख मिलेगा और चित्त जो है वो जर्जर हो जाएगा इनकी मार से और उस पर यदि किसी अपने की मृत्यु हो जाए तो तो भयंकर कष्ट मिलेगा करे देखो भाई अमिष्ठ आनंद नाइं जिया चे से दुखेरो कारण ध्यान से देखो भईया यहाँ पर अमिष्ठ आनंद नहीं है यानी तुम सोचते तो हो कि यहाँ सुख है लेकिन क्या अमिष्ठ सुख ह� दुख से युक्त सुख है, जैसे कि कोई व्यक्ति खीर खाना चाहे और वो खीर बालू में पड़ी हो, और जब वो खीर खाएगा तो बालू के कण भी उसे चबाने पड़ेंगे। ऐसा यहां का आनंद है, ऐसा यहां का सुख है। जो कुछ भी है, ध्यान से सोचिए, वो सब दुख का कारण है। सेसुखेरु तोरेतबे कैनो माया दासुहबे हराइ तो इस सुख के लिए फिर माया का दास क्यों होना चाहते हो? अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम बहुत बड़ी वस्तुक हो दोगे और वो है परमार्थ रूपी धन, भगवान रूपी धन। इतिहास आलोचने, भेवे देखो निजमने का तो आसुरिक दुराशय। देखो हम सब जब पढ़ाई करते हैं तो हमें इतिहास पढ़ाया जाता है और उसमें हम पढ़ते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग, जो सत्ता की लालच में ना जाने कितना जुल्म ढाते थे लोगों पर और आज भी हम अपने आसपास देखते हैं ऐसे लोग जो जुल्म ढाते हैं हुँ? कितना कुछ हो रहा है हमारे चारों तरफ इस संसार में और क्यों हो रहा है इंद्रिय तर्पण सार कतो दुराचार शेशेलभे मरण निश्चय बड़े-बड़े लोग आए बड़े-बड़े अस आज भी ऐसे लोग हैं इंद्रिय तृप्ति करने के लिए ना जाने कितने लोगों पर दुराचार करते हैं किंतु अंततः हाथ में आता है मरण मरना तो होगा ही मरण समय तारा उपाय होइया हारा अनुताप अनले जो लीलो कुकुर पशु प्राय जीवन कटाय हाय परमार्थ कबहु न तो जब मरण आता है तब उपाय हारा हो अनुताप करते हैं, पश्चाताप करते हैं कि हाय मैंने क्या किया कुकुर की तरह, पशु की तरह मैंने जीवन काट दिया कभी भी परमार्थ का चिंतन नहीं किया, भगवान का चिंतन नहीं किया और अब समय नहीं है सब समाप्त हुआ जाता है एमोन विषय मन क्या न अचेतन छाड़ो छाड़ो विषयों आशा श्रीगुरु चरण आशय करो हे दास सही तो भरोसा तो ऐसे विषय में हे मन तुम क्यों अचेतन रह रहे हो सोचो सोचो और विषय प्राप्ति की आशा से निवृत्ति प्राप्त करो भगवान के परम भक्त का चरण आश्रय करो तभी इस भव पर विजय प्राप्त होगी और तभी शाश्वत शांति की प्राप्ति होगी याद रखिए